बुद्ध की अनूठी क्रांति भगवान बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरु उषो के अमृत प्रवचन एस धमो प्रवचन नंबर तिहत्तर भाग तो न तो प्रेम न ही अप्रेम ख्याल रखना दो शब्द स्पर्हा और ईर्षा ईर्षा सांसारिक स्पर्हा है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 यहां इतने सन्यासियों के बीच भी तुम अपने घर में ही बने हुए हो तुम वहां से आई ही नहीं ये मां बाप और बेटा बस ये तुम तीनों ने अपना एक अड्डा बना लिया है थोड़ा जाग कर देखो चलो संयोग वसात ही ये मौका मिल गया है न बेटे को सन्यास में रस था न तुम्हें सन्यास में रस है संयोग वसात तुम यहां आ गए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 और जो इन्हें हुआ है वह मुझे भी हो सकता है मां पिए समागच्छी अपी यही कुदाचनम पियानम अदसनम दुखम अपिया दंशनम प्रियो का संग ना करे बुद्ध ने कहा ना कभी अप्रियों का ही संग करे प्रियो का न देखना दुखद है और अप्रियों का देखना दुखद है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 और बहुत से कारण हैं जिनने मिला दिया है कोई स्त्री सुंदर है उसके सौंदर्य के कारण तुम प्रेम में पड़ गए हो लेकिन सौंदर्य टिकता थोड़ी थोड़े दिनों बाद सौंदर्य त्रोहित हो जाएगा मुल्ला नसुद्दीन की पत्नी उससे पूछ रही थी कि क्या मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी तुम मुझे प्रेम करोगे मुल्ला पहले तो अखबार पढ़ रहा था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 तुम सभी स्थितियों को स्वीकार करने में कुशल हो जाते हो प्रिय आए तो ठीक अप्रिय आए तो ठीक तुम हर हालत में रांची होते हो तुम्हारी कोई आकांक्षा नहीं होती कि ऐसा ही हो तभी मैं सुखी होऊंगा और जब तुम्हारी ऐसी कोई शर्त नहीं होती तब तुम्हारे सुख का क्या कहना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 जितना तुम्हारे दुकान का मूल्य था तो तुमने जीवन की बड़ी कम कीमत आकी तो तुम दुकान के लिए जीते थे तो दुकान तुम्हारे लिए नहीं थी तुम दुकान के लिए थे यह तो परमात्मा का जो ये विराट दान है इसका तुमने बहुत अपमान किया इसको कहते हैं ग्रंथी निरग्रंथ का अर्थ होता है जिसकी कहीं कोई गांठ नहीं तुमने देखा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 कि वो बाहर निकल आए उनको नहाना वहाना फिर खत्म हो गई बात मैंने एक दिन उनको कहा कि ऐसे तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे तो कहा क्या करूं मुश्किल में तो मैं हूं ही आपके पास कोई रास्ता है मैंने कहा ऐसा करो कि तुम खुद ही सीताराम कहने लगो उनका कहा इससे क्या होगा तुम मैंने कहा तुम सात दिन मेरा प्रयोग करके कर देखो जो कुछ दिखाई पड़े कहो सीताराम कोई सीताराम कहे तो तुम और जोर से कहो सीताराम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 अब तो मैं निकलता हूं तलाश में मुझे भी मजा आने लगा है कि कोई कहते सीताराम मगर कोई कहते ही नहीं जो लोग पहले चिढ़ाते थे वो ऐसा आंख बचा के निकल जाते हैं गली कुचे में से निकल जाते हैं नदी पे मैं नहाता रहता हूं कोई नहीं कहता सीताराम जैसे ही तुम्हें लोगों को तुम्हारी गांठ पता चल जाए लोग सताने लगते वही वही करने लगते महावीर नग्न हो गए इसका अर्थ इतना ही है कि जब कोई गांठ ना रही तो अब छिपाने को कुछ ना रहा निर्ग्रंथ हो गए छोटे बच्चे की भांति खड़े हो गए गंथा तेसम न विजंथी जो न प्रेम के संबंध बनाता ना अप्रेम के ना मित्र बनाता ना शत्रु उसकी सारी ग्रंथियां गल जाती अब तुम समझो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 अगर कोई स्त्री तुमसे पूछे कि क्या आप मुझे प्रेम करते हो और तुम कहो कि जरूर करता हूं क्योंकि मैं तो सभी को प्रेम करता हूं तो स्त्री तुमसे प्रसन्न होगी वो हो कहेगी रास्ता पकड़ो सभी को प्रेम करने वाले आदमी से क्या लेना देना तुम कुछ ऐसी बात कहो कि तुम्ही को प्रेम करता हूं और तुम्हें को प्रेम करूंगा और सदा तुम्हें को क्या जन्म जन्म से तुम्ही को खोज रहा था और अब जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा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 शत्रु और मित्र दोनों सांसा हैं। जब तक तुम शत्रु मानते हो तभी तक मित्र हैं जब तक तुम मित्र मानते हो तब तक शत्रु भी रहेंगे दोनों को जाने दो यह संबंध ही विदा करो ये संबंध ही ठीक नहीं इस संबंध से गांठे बनती हैं गांठे दुख देती हैं यह है ये गांठे और गांठों के ऊपर गांठे हमारे दुख की व्याकरण